अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने दे दो इन आँखों का हर का मुझे मेरी पसंद दे दो अगर मुझसे मोहब्बत है हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब क्या हुआ कि पिछले हफ्ते का जो कार्यक्रम था ना उसको काफी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और चूंकि पसंद किया गया तो हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि साहब तो आप हमें कुछ बोलने का मौका ज्यादा दिया करें अरे अरे हमने कहा कि भाई मौका आपकी वजह से हमको मिलता है मगर चलिए कोई बात नहीं साहब तो उनकी बात को सर आंखों पर रखते हुए बातें शुरू करेंगे और उसमें आज उनका हिस्सा थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं तो साहब अब बात आती है हम लोग मुरादाबाद की बातें कर रहे थे और मुरादाबाद की बातों में बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो बातें का सिलसिला थोड़ा सा टूट सके टूटा तो नहीं कहेंगे अंतराल आ गया देखिए फिर एड फिर एड वेरी बैड अंतराल नहीं ऐसा हुआ कि तारतम्य जो टूटा ना तो एकदम से समझ में आना बंद मेरे हिसाब से समझ में आना बंद हो गया कि हमें और कहना क्या था सोच के तो हम पता नहीं क्या क्या पिटारा भर के बैठे थे मगर तो चलिए साहब बातें शुरू करते हैं तो अब बात हमने पिछले हफ्ते मतलब पिछली बार जब बात की थी तो हमने बताया था कि हमारी पत्नी ने न्यूज़ रीडिंग का काम शुरू कर दिया था अब आपको ये बताएं साहब उसी दौरान हमारे पास विदेश से यानि कि हमारी पिछली पोस्टिंग जो थी साओपोलो की वहाँ से कुछ लोग मिलने आए मुरादाबाद शहर में नहीं नहीं वो ऐसे नहीं आए थे जी आप पूरी बात हाँ, बताइए ना पूरी बात ही बताने की? जा रहा हूँ अच्छा, नहीं नहीं आप बताइए साहब नहीं वो दिल्ली में क्या बोलते हैं वो दिल्ली में आए और आपको ई किया कि हम दिल्ली आए हुए हैं तो आप कैसे हैं और कहाँ हैं तो आपने तुरंत उनसे कहा कि ये मेरा फ़ोन नंबर है और आप दिल्ली आए हैं तो आप हमसे दूर नहीं हैं ज़्यादा तो आप आ जाइए अगर आपके प्रोग्राम में ज़्यादा गड़बड़ी ना हो तो प्लीज़ आप मुरादाबाद आइए बहुत अच्छा रहेगा हम लोग मिलेंगे और खूब बातें करेंगे और खाएँगे पियेंगे ऐसे हुआ था ना शुमान जी आपने फ़ोन नंबर दिया जी था? हाँ और आपको पता है भाई साहब ये लोग थे कौन ये लोग थे हमारी बेटी के स्कूल के टीचर और साहब ये टीचर जो थे ये अपनी एक जीप पर पूरे विश्व की यात्रा कर रहे थे हाँ। ये उन लोगों में से थे जिन्होंने काम छोड़कर विश्व यात्रा करना शुरू कर दिया था और देखिए वो करते क्या थे कि वो दो तीन साल काम करते थे उसके बाद फिर कहीं ना कहीं यात्रा पर निकल जाते थे और जीप, से ही। और जीप से ही और उनकी जीप जो थी वो फोर व्हील ड्राइव वाली रगेड व्हीकल थी जिसमें कि दो सीटें आगे और पीछे उनका पूरा घर बार हाँ। वो अफ्रीका से आए थे और अफ्रीका से मिडल ईस्ट होते हुए अफगानिस्तान और कहाँ कहाँ यात्रा करते हुए वो दिल्ली पहुँचे थे हाँ। और साहब दिल्ली से उन्होंने हमारा फोन नंबर निकाला और हमको हमारी ईमेल निकाली और ईमेल पे हमको खबर किया हमने जैसे ही उनका ईमेल पाया मुझे लगता है कि हमने तुरंत उनको संपर्क किया और साहब संपर्क करके हम बस बैठे ही थे कि उनका एक फोन आ गया और उन्होंने कहा वी आर कमिंग बस साहब हम लोगों तो रह गए हम तो बेहोश हो गए मुरादाबाद में हम उनका करेंगे क्या हालांकि बहुत, बहुत, बहुत क्या इच्छा कि कोई आए बस साहब वो लोग जो थे वो अगले दिन मुरादाबाद में नमूदार हो गए अब साहब अंग्रेज अंग्रेज मतलब वो बेसिकली <laughs> इंग्लिश लोग थे जो कि एज ए टीचर ब्राज़ील में ब्राजील काम कर रहे, रहे, थे, रहे थे तो उनको अंग्रेज़ कहना कोई ग़लत नहीं है तो मगर हमारे हिसाब से तो हर सफ़ेद त्वचा वाला आदमी अंग्रेज़ ही है तो साहब वो आए और उन्होंने दो दिन हमारे साथ बिताए उस बीच में उनको मुरादाबाद में जो भी हम लोग उनकी खातिरदारी कहें जो कर सकते थे वो की और उनको बाहर जाकर खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको ये था कि घर पर रहें और इंडियन घर में क्या होता है कैसे होता है इसको देखा जाए हाँ उन्होंने मतलब बिल्कुल यही और हम लोग भी यही चाहते थे हम लोग हमेशा ये बात करते थे ना कि अगर कोई हमारे घर आया वो भी विदेशी तो उसको बाहर क्या खिलाना उसको अपना घर का जो नॉर्मल खाना पीना है वो खिलाना है और अगर कोई कहे गलती से ये दो दिन बढ़िया उनका स्वागत स्वागत सत्कार किया वो चले गए अब आप सोचेंगे दूसरा कौन आया दूसरा आया शायद मैंने आप लोगों को पहले कभी बताया होगा कि मैंने एक ऐड फिल्म में काम किया था हाँ साहब ऐड फिल्म मैकडोनल्ड्स कंपनी के लिए ब्राज़ील में और उस एड फिल्म में काम करने के दौरान मेरा परिचय एक ड्रेस डिज़ाइनर महिला से हुआ जो उस एड फिल्म के लिए ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी अब साहब उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा कि उनकी एक फोटोग्राफर सहेली वो हिंदुस्तान आ रही है और क्या हम उसे गाइड कर सकते हैं हमने कहा साहब क्यों नहीं गाइड कर सकते हैं ईमेल पर बातचीत जवाब सवाल और उन महिला का नाम पता एक्सचेंज हो गया हमने कहा कि जब वो महिला हिंदुस्तान आए तो हमसे एक बार संपर्क कर ले हम यहाँ पर उनको बता पाएंगे कि कब कहाँ कैसे जाना है क्या करना है बस आप कुछ समय के बाद मारिया नाम की महिला नई दिल्ली में नमोदार हुई और उन्होंने हमसे संपर्क किया अब साहब देखिए मजा आपको बताते हैं मारिया जी ने हमसे संपर्क किया और कहा कि हवी हवी मतलब रवि मैं आना चाहती हूं आपसे मिलने के लिए तो हमने कहा साहब हम रहते तो दिल्ली के पास ही हैं दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है और ट्रेन वगैरह है यहाँ पर मगर मुरादाबाद में आपको एज ए टूरिस्ट तो कुछ भी करने को नहीं है उन्होंने कहा मैं ऐज ए टूरिस्ट नहीं मैं केवल आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि कोई व्यक्ति जो मात्र एक ईमेल पर किसी अनजान आदमी के लिए अपने घर पर निमंत्रण दे सकता है तो मैं ऐसे व्यक्ति को देखना चाहूंगी हाँ, साहब हमने कहा कि आप आ जाइए हमने उनको ट्रेन बता दी और हमने कहा कि आप अगर मुझे अपना ट्रेन का जिस दिन आप आ रही हैं बता देंगी तो मैं आपको स्टेशन पर मिल जाऊंगा बस साहब बात तय हो गई और वो आ गई हम लोग साहब स्टेशन पर उनसे मिले ऑब्वियसली उनको पहचानना कठिन नहीं था क्योंकि आ, हाँ पहली बार मिल रहे थे, हाँ, पहली बार मिल रहे थे। क्योंकि मुरादाबाद स्टेशन पे कोई विदेशी उतरने वाला शायद ही होता और उसमें कन्फ्यूजन होने का चांस, चांस नहीं था, था। खैर हम लोग साहब उनको घर लेकर के आए आई थी वो बीमार जी जब वो आई थी तो उनको बुखार था पेट खराब था।, था।, था सब कुछ गड़बड़ियाँ थी उनको और साहब जब वो आई तो हम लोगों ने उनको कुछ उनका स्वागत सत्कार करने का प्रयास किया और हमारी पत्नी ने वो द गुड ओल्ड लॉकी अरहर की दाल चावल और गरम गरम घर की बनी पतली पतली गेहूं की रोटियां और उबला पानी ठंडा करके उनके लिए रखा हुआ था वो पिलाया और उनको हिंदु ठेठ हिंदुस्तानी दवाई पेट के लिए दी गई क्योंकि ये समझ में आ गया कि इनको तो स्टमक इन्फेक्शन ने बीमार किया हुआ है और उनको हींग फवा दी एक चने की दाल के बराबर ठेठ बनारसी हींग जो पहाड़ी होती है हमने कहा मारिया आप प्लीज उसको पी जाए जस्ट सोलो इट और आप देखिए क्या होता है और सचमुच में घंटे में शी भली चंगी रेडी गो ये भी बता दे कि वो जब आई थी यानी जिस साल वो आई वो साल था शायद 2004, 2004, 2004 का चार का और उस 2004 दिसंबर के साल में हुँ. उनको अंग्रेजी बोलना थोड़ी थोड़ी आती थी बहुत थोड़ी। और वो अंग्रेजी के शब्द बोल लेती थी मगर वाक्य बनाना उनके लिए थोड़ा कठिन था मगर उनको अंग्रेजी समझ आ जाती थी तो साहब उन्होंने बाकायदा जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि हम क्या काम करते हैं क्या हम लोगों का धर्म है हम लोग क्या खाते हैं हमारे कपड़े ऐसे क्यों हैं हम लोगों के कोई खास ड्रेस क्यों नहीं है इस तरह के सवाल जवाब और साहब तो उनके इतना सवाल चलते थे हाँ। यानी कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति से लेकर के हाँ। और गेहूं के खेतों में सरसों क्यों उगती है वहां तक बात चलती थी नहीं उस दिन जिस दिन वो आई नहीं, पहले नहीं ठीक हुई आई हाँ, शादी में भी गई थी ना उस दिन शाम को साहब हमारे एक मित्र उन्होंने कहा कि एक विवाह है आप लोग उसमें शामिल हो जाइए वो किसी दोस्त की शादी मतलब किसी उनके परिचित के यहां शादी थी हम लोगों ने कहा यार हम लोग तो शामिल हो जाते मगर चूँकि हमारे पास कोई गेस्ट आई हुई हैं तो उचित नहीं लगता है उन्होंने कहा साहब तो आप गेस्ट को भी ले आइए हमने कहा भाई ये सवाल थोड़ा सा मतलब आप अपने मन से कह रहे हैं जो होस्ट है पहले उससे तो क्लीयरेंस ले लीजिए हम्म उन्होंने शायद बात की होगी और साहब वो होस्ट जो थे वो बाकायदा आए हमारे घर हाँ। और उन्होंने आके निमंत्रण दिया और कहा कि साहब हमें बेहद खुशी होगी यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात अवश्य बता देना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तानी लोगों की जो हॉस्पिटलिटी है ना उसका भाई साहब शायद ही कोई जवाब हो बिल्कुल सही है और हम लोग किसी भी व्यक्ति को शामिल करने में कभी नहीं हिंच जाते आप, आप देख लीजिए आप अपने आसपास देखिए शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी अतिथि को आने से मना करें आप खुद भी यही करते होंगे भाई? हम हाँ। शायद हम शायद सब लोग यही करते हाँ, हैं तो भैया क्या हो गया सुबह बीमार आई थी <laughs> दोपहर में दवाई खाई और शाम को शादी में चलने के लिए वो तैयार हो गई और उनको कपड़े दिए थे कुकू के पहनने <laughs> के <लिए। laughs> सलवार सूट हमने पूछा मारिया ये पहनोगी बोली यस यस वो इतना वास्तव में उनके अंदर इतना उत्साह था के साहब वो चल भी थी शादी में गए साहब बाकायदा वो चूँकि फोटोग्राफर थी तो उन्होंने हम लोगों से ज्यादा वहाँ पर सम्मान प्राप्त किया और साहब किसी प्रकार से ग्यारह साढ़े बजे रात में हम लोग, हम लोग उनको वापस लेकर के आए आ, ये भी दुल्हा दुल्हन से ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हाँ दुल्हा दुल्हन से ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हो गई खैर <laughs> तो चलिए साहब इस तरह से आपको एक इनकी बात और बता दें वो दिन में घूमने निकल जाती थी पैदल अकेले अकेले और साहब हमारे घर से उनका जो सामने सड़क थी वो थोड़ी सुनसान टाइप की सड़क सुनसान मतलब कचहरी थी एक साइड में एक साइड में एक कॉलेज था क्योंकि एक रविवार पड़ गया था तो छुट्टी थी जब वो सड़क पर चली आप विश्वास नहीं करेंगे उनके पीछे पीछे बंदरों की लाइन और उनके साथ बच्चों की लाइन चल रही थी क्योंकि वो बीच बीच में रुक रुक कर फोटो खींच रही थी खैर साहब एक दो घंटे घूम करके वो आई उसके बाद उनका क्योंकि हमारी पत्नी न्यूज रीडर थी वहां के एक लोकल चैनल में उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया और साहब उनका वो इंटरव्यू भी हमारे ही घर पर हुआ शूट वहीं पे हुआ उसकी शूटिंग पहा। पहा। हुई रिकॉर्डिंग हुई और अगले दिन वो दिखाया गया और हमारा वो न्यूज़ रीडिंग वाला जो है इकलौता जो प्रूफ है वो मरिया के ही जरिया हमारे पास है। <laughs> फोटो भी उनके पास है वीडियो भी उनका ही लिया हुआ है क्योंकि हमने तो कोई फोटो नहीं ली कुछ क्यों हाँ। लिया तनख्वाह हम उनसे लेते नहीं थे हम बराबर सुखाए बस उन्होंने कहा आप पढ़िए मैडम हम पढ़ने लग गए पैसा वैसा नहीं लेते थे जाते थे और चले आते थे तो नो प्रूफ एट ऑल जो कि हमने और इन्होंने कोशिश भी की वो वही मारिया के लीक मारिया की ली हुई फोटोज हैं जो हमारे पास एक दो हैं कि हाँ भाई हाँ ये भी कुछ काम हुआ था बट बहुत इन्होंने इंजॉय किया हम लोग सोच नहीं सकते थे कि इस मुरादाबाद शहर में कोई इतना इन्जॉय करेगा कि जाते समय फूट फूट के रोई वो लड़की अब साहब ये रोने की बात पर भी आपको बता दें वो मुरादाबाद से लखनऊ जा रही थी और साहब हम लोग उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गए जब स्टेशन पर गए तो ट्रेन आने में थोड़ा समय था और स्टेशन पर कुछ अर्चेंट्स यानी कि जो भिखारी वगैरह के बच्चे होते हैं किलकारियां मारते हुए इधर से उधर दौड़ रहे थे और जमीन पर लोट लोट, और खेल जमीन खेल पर लोट, लोट कर खेल रहे थे साहब वो महिला उसको देख फूट फूट कर रोने लगी क्यों रोने लगी उसने कहा हम लोगों ने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रही हो उसने कहा साहब हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है मगर तब भी हम इतने खुश कभी नहीं हो पाते जितने खुश कि ये बच्चे हैं जो इनके पास कुछ भी नहीं है बच्चे, मां, नहीं थे उनके। वो उसका ये जो स्टेटमेंट था ये जो कथन था ना वास्तव में हमारे हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो है उसमें खुशी नहीं पा रहे हैं हमारा शायद सारा गम सारी दुख सारा क्लेश इसी बात का है कि हमारे पास वो कुछ क्यों नहीं है जो दूसरे के पास है खैर साहब <laughs> So मुरादाबाद शहर, हाँ। मुरादा शहर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ हालांकि हर तीसरे आदमी के कंधे पर बंदूक दिखती थी मगर मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कहना है मुरादाबाद शहर के लोगों से जितना प्यार जितना अपनापन मिला वो शायद ही आ, मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरे अलावा शायद ही किसी और को मिला हो मैं तो यही कह सकता हूँ क्योंकि आज मुरादाबाद छोड़े हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं इन 20 सालों में कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो अब नहीं है मगर वो दोस्त जो हैं वो इतने करीब आ गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता अभी अगर जो हम आज की बातें करें तो जो ट्रंप और मस्क साहब के बारे में मस्क साहब ने कहा था कि वी आर एज़ क्लोज़ एज एनी टू स्ट्रेट पर्सनस कैन बी तो साहब हम लोग भी इतने करीब हो गए थे हमारे दोस्त हैं धींगरा साहब नहीं रहे नहीं रहे हमारे दोस्त हैं रवि मेहरोत्रा जी हमारे दोस्त रस्तोगी साहब ये नहीं रहे हमारे बीच में मगर कुछ दोस्त हैं अभी भी हमारे एन एन टंडन हमारे दोस्त हैं कपूर हमारे दोस्त हैं सक्सेना जी सक्सेना जी हमारे दोस्त हैं अब साहब मैं इन दोस्तों के बारे में मैं क्या कहूँ इतना प्यार इतना सम्मान जो मुझे वहां मिला मैं वास्तव में उससे अभिभूत हो गया और मैं यही कह सकता हूं कि मुरादाबाद शहर के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे होते हैं हां कुछ संबंध वास्तव में बहुत कमर्शियल भी थे मगर ठीक है ऐसे संबंध भी होते हैं तो मुझे पता तो है कि कमर्शियल संबंध भी हैं। जो कि आपके वहां से हटते ही समाप्त तो हो जाते हैं मगर कमर्शियल के साथ अगर कुछ सेंटिमेंट से जुड़े संबंध हो तो वो भी अच्छे हैं। अब साहब मुरादाबाद की बातें करते करते हम ये कहेंगे कि अब बस बहुत हुआ <laughs> नहीं फिर कुछ याद आएगा तो फिर कुछ और याद आएगा हाँ। तो बात करेंगे हाँ। मगर अभी एक और बात आपसे करनी है अरे हाँ, हाँ। वो जो पिछले हफ्ते का गाना था क्या था वो गाना बहुत कम लोगों ने पहचाना कौन सा था तो जरा सोचिए अच्छा, सागर फिल्म का गाना था ना चेहरा है या है। या ला ला ला, ला ला ला ला ला ला सागर जैसी वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या ये ना तो भाई साहब वो नाम पूछ रहे थे और हम आपसे फिल्म पूछ रहे थे कोई बात नहीं चलिए कुछ तो लोगों ने नाम बताए हैं कुछ लोगों ने फिल्म भी बताई तो वो हो गया चलिए वो हफ्ता गुजर गया अब ये हफ़्ता आ गया भाई साहब और ये समा ज़रा पहचान लीजिए गाना आपके सामने है तो अब गाना पहचान लिया आपने चलिए साहब गाने की भी बात हो गई अब साहब एक छोटी सी शिकायत है मुझे हा? हाँ मैं वो शिकायत भी आपके सामने रखूंगा क्योंकि जब बातें दिल की होने लगी हैं तो इसमें शिकायतें और शिकवे ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता क्या भाई साहब देखिए हुआ ये कि हम और आप सभी लोग रोजाना गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं और हम और आप सभी जानते हैं कि उन मैसेजेस को भेजने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम ये बता सकें कि हम हैं है नहीं हम हैं यानी कि टाइगर इज देयर तो भैया टाइगर इज देयर वो तो ठीक है बट वॉट अबाउट टाइगरेस हमारे एक मित्र नहीं कहूंगा नाम नहीं लूंगा उनका नहीं। मगर हर दिन उनसे सुबह गुड मॉर्निंग होती थी लिखा पड़ी मैं। और हाँ और मतलब लिखा और और गुड अरे यार क्या मैसेज मतलब होता है ना कौन सा सारी, सारी, हमने गलत हमको गलत लगा हमको लगा शायद रोज फोन पे बात होती थी अरे भाई लिखा पढ़ी में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ, फूल पत्ती फूल पत्ती ऐसे भेजा करते थे साहब पता चला कि उनकी पत्नी चार दिनों से आईसीयू में भरती हाँ यार। और वो भाई साहब ने ये बात कभी बताने की भी जरूरत नहीं समझी ये तो बात सही है कि वो दूसरे शहर में रहते हैं। और अगर उनकी पत्नी आईसीयू में भरती थी और अगर वे हमसे अपेक्षा नहीं करते तो शायद हम ऐसा नहीं था कि हम उनके यहां पहुंच जाते हाँ। मगर कम से कम हारी बीमारी की सूचना देना शायद एक किसी मैत्री संबंध का हिस्सा होता है मेरा ख्याल है यदि आपके साथ कोई दुर्घटना सुघटना अच्छी बात बुरी बात कुछ भी होता है तो उसको क्यों नहीं शेयर किया जाए अरे भैया शेयर करने की बात तो यह है कि जब लड़कपन में किसी की साइकिल से टक्कर हो जाती थी तो भी चारों तरफ दोस्तों को बताया जाता था नहीं तो आप मैसेज भेज सकते है हाँ। और एक लाइन ये नहीं लिख सकते नहीं मैसेज इसलिए नहीं दे रहा हूँ की मेरे को उनसे कोई शिकायत है मैं ये एक आपसे बात साझा करना चाहता हूं कर रहे हैं। कि यह बताइए कि क्या यह उचित होगा कि यदि हम लोग अपने जीवन की सामान्य घटनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करें देखिए हारी बीमारी खुशी हंसी यह सब सामान्य घटना हैं जो होंगी ही हाँ। अरे यार रिक्शे से गिर गए चोट लग गई आज फिसल गए ऐसा तो इसको शेयर करने में क्या बुरी बात है यह कोई असफलता नहीं है समझ समझ गया समें गया। तो साहब मेरा कहना यह है कि अगर उचित समझें तो अवश्य साझा करिए बांटते रहिए देखिए साहब खुशी बांटने से दोगुनी होगी और गम यानी कि तकलीफें आधी रह जाएंगी तो आज की बात इसी के साथ बंद करते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और अगले हफ्ते चलिए किसी नए शहर में चलते हैं वहां की बातें करेंगे ठीक है तो तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार हाँ अरे आपका आभार नहीं व्यक्त किया कीजिए ना आप आभारी हूँ कि आपने अपना वक्त दिया हमको चलिए साहब फिर से एक बार नमस्कार नमस्कार शरी की क्यों शरीर के हम नहीं करते दुखा को पार्ट कर क्यों इन दुखा को कम नहीं करते तड़प मेरे सनम दे दो अगर मुझसे मुहा